एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एस गुरुप्रसाद जी जो साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ आरएनडी पुणे के हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी हैं जिनसे हम बाद में मुलाकात करेंगे तो सबसे पहले मैं आप सभी रेडियो लिसनर की तरफ से रेडियो मधुबन की तरफ से डॉक्टर एस गुरुप्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी नमस्कार डॉक्टर एस गुरुप्रसाद जी आप जैसे कि साइंटिस्ट भी है डायरेक्टर भी है आरएनडी एन रिसर्च होता है तो जिस जगह पे आए हुए हैं जहां स्पिरिचुअलिटी है और जिस जगह से आप आएँ वहां पर साइंस है तो ये दोनों का जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए साइंस और स्परिचुअलिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है जी और ये गलत समझा जा रहा है हाँ हाँ मगर कोई ये दोनों क्रास ही क्रॉस नहीं करते हैं दोनों अलग अलग अलग अलग है और अलग अलग समझना चाहिए और आ, उसका कुछ संबंध भी है मैं ऐसा बताऊंगा ये प्रकृति को आप ऑब्जर्व करेंगे आपको बहुत ज्ञान आपको नजर में आएगा बहुत हाईली इंटेलिजेंस आपको समझ में आएगा आ, जैसा कि जैसा एक बर्ड फ्लाई करता है नहीं, नहीं। आ, उड़ता है और जैसा उसका फ्लटर करके विंग्स को और जैसा आ, कोई फूल फूलता है नहीं, नहीं। और एक बीच से पूरा रृक्ष आता है और एक ही साइल में अलग अलग वृक्ष अलग अलग वो नीम का ट्री आ, खड़वा देता है आ, ऐसा ही आप गन्ने भी आपको ग्रो करेंगे आ, वो मीठा रहता है ऐसा ये सब मिस्ट्री है और इसमें बहुत सारे नॉलेज आपको नज़र में आएगा इंटेलिजेंस चाहिए आ, नो नज़र में आता है वो ऑलरेडी नेचर में है, है। ये प्रूफ है ये भगवान का ही क्रिएशन है ये ऐसा ही हुआ नहीं आ, आ, कोई बनाया नहीं। और कौन बनाया भगवान ने बनाया और भगवान वो सब भगवान खुद है तो यही इसका सत्य है साइंस भी यही करता कहता है साइंस में हर बात के लिए एविडेंस चाहिए, चाहिए, चाहिए प्रूफ चाहिए प्रूफ चाहिए इससे बढ़िया प्रूफ आपको क्या चाहिए अगर आप कुदरत को अच्छी तरह से देखो समझो तो, तो समझ सब, सब कुछ है वही स, वही सब कुछ है <laughs> व, व, व, व, उसी से मालूम होता है भगवान है ही और भगवान ही सब आपको चला रहे हैं आपका आप खुद आपका बॉडी आप देखेंगे आप खुद कैसा आप, आप, आप काम कर रहे हैं हम अपने समझ से हम कॉन्शियस से हम अपना आ, जो भी डस्ट कर रहे हैं फूड नहीं कर रहे हैं वो अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस आपका दिल तो धड़क रहा है वो अपने आप धड़क रहा है अपने आप धड़क रहा है, है। मीनस कोई बन, अंदर बैठा हुआ है उसको डिसाइड करने वाला ये कब तक चलने वाला है चलता रहे ऐसा इसी तेज़ी से चलना है ये सब कोई नियम बना रहा है अंदर उसको चला रहा है वो सब समझना चाहिए वो किधर से है ये ज्ञान किधर से आ रहा है ये शक्ति किधर से आ रहा है आ, वो सब जगह ये नज़र में आता है वही सत्य है साइंस के बारे में मैं बताऊंगा जी साइंस साइंस तो नेचर को समझने का काम करता है और वही होना चाहिए हम ये कैसा अभी आ, ये सेल एक कैसा काम करता है आ, उसका कंपोनेंट्स क्या है ईज कंपोनेंट में क्या क्या दायित्व करता है वो खोजने का काम समझने का काम साइंस करता है जो भी है उसी को हम समझ सकते हैं जो नहीं है वो नहीं समझ सकते हैं यही पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी जितने भी विज्ञानी हैं सब इसी काम में लगे हुए हैं नेचर को समझने का काम कोई मटेरियल को समझने में लगे हैं कोई पृथ्वी आकाश जो भी तारे वो कैसा उसका मूवमेंट्स है वही समझने में लगे हैं वो समझने का काम साइंस का काम है सो <laughs> so, इस दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, है। वही मैं बताना चाहता हूँ लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि आज जो वर्तमान करंट सीनेरों माना समाज को हम लोग अभी देखते हैं या देश देश की लोगों की मान्यता को अगर हम लोग देखें तो वो शायद ऐसा मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी को अलग मान रहे हैं और साइंस को अलग मान रहे हैं तो इससे क्या होगा ये सिचुएशन क्यों है ठीक है इसमें शायद ये कारण है हम आ, ये रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी का अंतर लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी जो हमारा शास्त्रों में लिखा है धर्म के बात कहे हैं धर्म बोलते हैं वो धर्म रिलीजियन नहीं है वो धर्म था ड्यूटी वो अपना धर्म निभाओ ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया उन्होंने नहीं बताया तुम्हारा रिलीजियन क्या है रिलीजन तुम आगे बढ़ाओ और कुछ करो बोल के नहीं बताया जी जी जी। अपना ड्यूटी करो बोल के बताया वो हम गलत ट्रांसलेशन करके आ, इसका स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को मिक्स कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है अभी आप ब्रह्मा कुमारी इसमें देखेंगे आ, पूरा इधर रिलीजन का बात ही नहीं होता है नहीं। कोई भी रिलीजन का लोग इधर आखे सहज समाधि मेडिटेशन टेक्निक सीख सकते हैं और इस सिस्टम में जुड़ सकते हैं और समाज के लिए अच्छा समाज का निर्माण ही ये स्पिरिचुअलिटी का और कोई भी अच्छा रिलीजन का ये उद्देश्य होता है वही उसी को हम समझना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है नहीं। कोई उसमें विरोधाभास नहीं है ये दोनों अलग अलग है कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे को सहाय करने के लिए नहीं, ये साइंस भी आ, समाज को उद्धार करने में आ, काम आना चाहिए रिलीजन स्पिरिचुअलिटी uh, ये सब भी समाज को आगे बढ़ाने में काम आना चाहिए ये सो ये सब चीज़ साथ में काम करना चाहिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं, नहीं है, है। मेरा आ, जी, समझना जी, जी। यही डॉक्टर एस गुरुप्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो आपने बताया कि रिलीजन और जो हमारा कर्म है वो दोनों चीज़ें अलग है हमें सिर्फ कर्म करना है और उसमें धर्म को नहीं जोड़ना है हम Correct. अपना जो पर्टिकुलर हमारा जो वर्क है उसको yeah. पूरी तरह से ईमानदारी से सच्चाई से करते जाएं Correct. तो अपने आप वो धर्म में चला जाएगा Correct. लेकिन हम धर्म को अलग और कर्म को अलग करके जीवन Correct. में जो मिक्सअप वाला चीज है Correct. और उसके वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो गया कि ये सही है ये गलत है ऐसा नहीं वैसा या ये सही है और ये ठीक नहीं है ऐसी जो चीज़ें हमारे बीच में आ गई हैं करेक्ट और उसमें फिर और ये साइंस को और अलग समझ रहे हैं हम लोग करेक्ट दिस इज़ अ थर्ड पार्ट वो साइंस माना सिर्फ विज्ञान जो डॉक्टर या Correct. फिर जो साइंटिस्ट है वहाँ रिसर्च करके कुछ हमको चीजें देगा वी आर साइंस मीन्स हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ वस्तु और उन चीज़ों के साथ हमारा जो तालमेल है वो शायद हम लोग उसको अलग अलग समझ रहे हैं जिसके कारण ये सारी गड़बड़ हो रहा है या हम लोग दुख या कंफ्यूजन में हैं लेकिन एक्चुअली में धर्म कर्म और विज्ञान ये तीनों अपना अपना काम कर ही रहे हैं ही और जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताया कि विज्ञान नेचर को प्रूव करने के चक्कर में है समझने के चक्कर में है और उसको प्रूव करने की जरूरत में ऑलरेडी है Correct. और जैसे कि हम लोग आर एन भी कर रहे हैं दिस इज़ देयर, फिर उसको उसको पेपर वर्क में हम लोग उसको डील कर रहे हैं और Correct. उनको एक दूसरे को हम लोग नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं लेकिन द थिंग इज ऑलरेडी देयर। करेक्ट साइंटिफिक रिसर्च का भी बहुत महत्व है महत्व है क्योंकि अभी है हम बात कर रहे हैं जी ये दिस इज बिकॉज ऑफ साइंस जी इसका कारण ही साइंस है और हम अभी स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करने के लिए साइंस का उपयोग कर उपयोग कर रहे हैं जी, जी। आ, वही होना चाहिए और इसलिए साइंस को बढ़ावा देना साइंस को स्टडी करना इतना ही महत्वपूर्ण है और अभी स्पिरिचुअलिटी भी और साइंस पढ़ने से ऐसा नहीं है आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं, नहीं जाएँगे वो भी गलत है स्परिचुअलिटी बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही आपका मन शांत होगा और मन शांत होने से आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा आप, आप अच्छा अच्छा अच्छा साइंस रिसर्च आप स्पिरिचुअलिटी से ही कर सकते हैं ये मेरा मानना है बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण जो अभी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अपना अपना एक रोल प्ले कर रहा है उसमें हमको उनको समझना है ना कि उसको डिस्ट्रॉय या अलग अलग करके अपने अंदर विश्व मना जो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करना नहीं है हम दोनों चीज़ों को बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हम बात कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो भी अपनी बातें सुना रहे हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं एक सकारात्मक चीज़ें लोगों को दे रहे हैं और उसमें मीडिया है साइंस का और साइंस के साधनों को यूज़ करके हम बहुत बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है या स्परिचुअलिटी साइंस और हमारा जो धर्म वो सब अपने अपने स्थान पर बराबर है सिर्फ़ हम लोग उसको डिवाइड करके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ऐसा मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये संवाद करते हुए और मैं चाहूँगा कि आजकल का जो टेक्नोलॉजी है और भारत देश में जो कहते हैं कि जो सत्व अवस्था थी एक समय ऐसा था जहां पर भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे जहां सब कुछ एक जगह पे था वैसे देव कुटुम्बम करते थे कहते थे स्वर्ग कहते थे तो आज का जो साइंस है क्या वो प्रयत्नशील है कि उस चीज़ को लाने के लिए या कुछ और है जरूर अभी हम देखेंगे अपना पुराना ऋषि मुनियों का आ, जो भी आ, स्क्रिप्चर्स है वेद है बहुत सारे शास्त्र है जो भी लिखा हुआ है उसमें तो बहुत ज्ञान भरा हुआ है ये सब ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान पर्टिकुलरली भरा हुआ है और इस आध्यात्मिक ज्ञान से क्या है अपना भारत का उद्धार होना है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का समझना चाहिए सही समझना चाहिए और इसको समझ के देश को कैसा आगे बढ़ाना है और साइंस का प्रोग्रेस हमारा देश में कैसा होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अपना हमारा देश में कैसा होगा ये कैसा हम डेवलपमेंट के लिए लोगों को ऊपर लाने के लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं वो हमको इस दिशा में काम करना चाहिए इसमें ये ब्रह्म कुमारी इसका बहुत प्रयत्न होगा मैं समझता हूँ कैसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आ, आ, लोगों को अच्छा आ, सोसाइटी बनाने में आ, जो भी अच्छा, अच्छा सोसाइटी स्परिचुअलिटी से ही बन सकता है आ, सिर्फ साइंस सीखने से नहीं बन सकता ये दोनों होना चाहिए विज्ञान भी होना चाहिए ज्ञान भी होना चाहिए, भी होना चाहिए।, भी होना चाहिए।, <laughs> चाहिए। <laughs> बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त अभी इस वक्त सुन रहे हैं ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज़ें अगर हमारे पास हो तो हमारा जीवन सरल और सुंदर बन सकता है अगर दोनों को हम लोग अलग करते हैं तो हमारे जीवन में दुख अशांति हार सकता है और वर्तमान में जो साइंस है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास छोटी छोटी बन के आ रही हैं तो इसमें क्या रहस्य है देखिए साइंस में कितना भी हम आप समझेंगे और इतना ही गहरा होते जाएगा वो नेचर ऐसा है ये क्रिएशन ऐसा है हम अभी कोई हम नहीं कह सकते हैं आज का साइंस में हम सब कुछ नेचर के बारे में ये प्रकृति में के बारे में हम सब कुछ समझ गए हैं ऐसा आ, कोई बता बता नहीं सकते हैं। ये तो प्रोग्रेस होते रहेगा और टेक्नोलॉजी नया नया टेक्नोलॉजी आते रहेंगे ये तो प्रोग्रेस होना ही है और कोई भी देश आगे बढ़ना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ना ही है ये कोई विरोध में नहीं है आ, ये पहले हम समझना चाहिए और आप साइंस सीखने से आप आध्यात्म छोड़ दिया ऐसा नहीं है नहीं, नहीं। वो भी रास्ता पकड़ना चाहिए यही मेरा आ, लोगों से है, अपील है। साइंस को इग्नोर मत कीजिए और स्पिरिचुअलिटी का साथ लीजिए। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर चलिए तो जीवन अच्छा बनेगा ये आपका अभाव है एक और बात मैं जैसे कि साइंस में हम लोग जैसे कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी में अच्छी तरह से आगे बढ़े हुए हैं एरोप्लेन्स है हमारे पास विज्ञान के साधन यहाँ बैठ के हम किसी भी देश में किसी भी कोने में रहा हुआ व्यक्ति से बात कर सकते हैं कर सकते लेकिन फिर इसमें जो कुछ एक्सीडेंट अगर होते हैं तो उसको क्या बंद किया जा सकता से पेन क्रैश ना हो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो हमारा कम्युनिकेशन यहाँ बैठ के हम फॉरेन में रहने वाले दोस्त से बात कर सकते हैं लेकिन घर में अपने ही दोस्त से नहीं बात कर रहे हैं अपनी ही से नहीं बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को कैसे हम लोग रोका जा सकता है आ, वही आ, अभी एक चल रहा है मोबाइल uh, आ गया जी जी हाँ फेसबुक ये सब आ गया अभी क्या हो रहा है uh, अभी एक पहले लोग सर उठा के uh, चलते, थे। <laughs> चलते थे अभी चल रहा है सर झुका <laughs> चल के अपना मोबाइल फ़ोन देख के उसको छोड़ के मोबाइल फ़ोन यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए मगर फेस टू फेस जो बातें करते हैं वो तो ज़रूर करना चाहिए ज़्यादा समय आप इसका कंप्यूटर और टीवी और मोबाइल में आप स्पेंड मत कीजिए किताबों में आप थोड़ा समय निकालिए चर्चा में समय निकालिए आपके दोस्तों के साथ में आ, फेस टू तो फेस आप चर्चा कीजिए और उससे ज्ञान बढ़ेगा ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा ठीक है थोड़ा टाइम कंप्यूटर आप इंटरनेट में आप सर्फ कर सकते हैं इंटरनेट क्या दे सकता है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं माहिती दे सकते हैं ज्ञान नहीं दे सकता नहीं, नहीं। आपको ज्ञान पाना है तो अभ्यास करना ही है वो कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकते हाँ वही मैं आ, बोलना चाहता हूँ मगर आ, ये अपना इंफॉर्मेशन अच्छा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए अभी आ, सही ज्ञान आ, उसका पूरा समझने के लिए आ, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग तो करना ही चाहिए लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेट हमको सर्व करने के लिए अच्छा है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तक ही रहता है उसमें ज्ञान नहीं है ये यह बहुत ही गहरी बात आपने बताया लेकिन आजकल जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टर है वो समझते हैं ये ज्ञान ही है <laughs> <laughs> क्योंकि मेरे जैसे यंगस्टर्स जो है उन्हें कुछ भी पूछना हो करना हो तो गूगल टाइप करेंगे और उसी इन्फॉर्मेशन लेंगे समझेंगे हम ज्ञानी बन गए तो ये थोड़ा सा जो ड्राबैक है हमारे अंदर जो कमी है इसको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आप यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी को यूज़ ना कीजिए ऐसे नहीं यूज़ करिए लेकिन हमारे जो मूल्य है हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए आपको फेस टू तो फ़ेस बात करना है चर्चा में आना है एक दूसरे के साथ मूल्यों को लेन करना ये डॉक्टर साहब का कहना था इससे हमारा जीवन जो है आ, सुंदर बनेगा और टेक्नोलॉजी का हेल्प ज़रूर ले लिए लेकिन उसके अधीन मत हो जाइए जहाँ पर भारत देश की कहानी ये है कि हम सर उठा के जिएंगे सर झुकाएंगे नहीं सर कटा सकते हैं ये जो बातें हैं शायद उससे हम दूर होते जा रहे हैं वो बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब से सुनने के बाद मुझे लगता है जिस भारत के हम विशेष जिस भारत भूमि में हम रहते हैं उसका हम नागरिक है तो हमारा सर हमेशा उठा रहे हैं और जी, जीने का जो मज़ा है उसको हम आनंद उठाए उसका लेकिन सर जो का नहीं, नहीं चलना है तो ये बात हमें ध्यान में रहे और डॉक्टर साहब मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आप भी एक विज्ञान के व्यक्ति हैं आप आरएनडी के डायरेक्टर हैं पूना के काफ़ी अच्छा अनुभव आपके पास है बहुत बड़ा लंबा अनुभव इस रिसर्च में आपका है कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक शक्ति होती है और कोई ना कोई एक वीकनेस होता है तो मैं ये दोनों चीज़ें आपकी जानना चाहूँगा शायद यही जानने के लिए मैं इधर आया हूँ <laughs> उसका एक ही रास्ता है जी जी जी आ, वो आध्यात्म शक्ति जी जी, जी। आ, उस उसी को इसलिए मैं इधर आया हूँ इसीलिए मैं मेडिटेशन भी करता हूँ इसलिए मैं अरुण भाई और शैला दीदी ऐसा लोगों से मैं संपर्क में आया हूँ और उन लोगों से ज्ञान भी लेते रहता हूँ यही समझने के लिए अपने आप को समझना बहुत Uh, बड़ी इम्पॉर्टेंट है बट ये जरूरी है हुँ, हुँ, अपने आप पहले समझना है ये नहीं ब, बता सकता हूँ मेरा वीकनेस क्या है स्ट्रेंथ क्या है हुँ, शायद हुँ, दूसरे हुँ, लोग बता सकते हैं <laughs> <हुँ, laughs> बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि व्यक्ति अपनी कमियों को शायद ही कभी देख पाता है अगर व्यक्ति अपनी कमियों को देखे तो वो शायद कमी उसके पास रह नहीं रहे नहीं रहेगी लेकिन व्यक्ति हमेशा अपने आप को अच्छा मानता है कम्प्लीट मानता है जबकि वो कम्प्लीट नहीं है इसके वजह से सारी दूधा है दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पास तो साइंस की शक्ति है साइंस के बारे में उनके पास जानकारी तो है लेकिन एक स्परिचुअलिटी जो साइंस को आ, मना एक कंप्लीटनेस देगा जहाँ पर आज हम विज्ञान की जो शक्ति को देखते हैं वो तरक्की और हमारे जीवन को सहज बनाने के साथ साथ उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं कुछ एरर है जैसे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी दुखद घटना घट गट सकती है विज्ञान है लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ों की कमी है और वो कमी पूरी तब होगा जब हमारे अंदर स्परिचुअलिटी होगा ये डॉक्टर साहब का भावना था तो चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब अपने धर्म पत्नी के साथ आए हुए लीलावती गुरु प्रसाद जी के साथ और वो भी एक पहले तो एडमिन के रूप में एल में काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब घर की सेवा भी करनी है तो इसीलिए वो अभी निवृत्त होकर अपने घर में रहते हैं और डॉक्टर साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं तो अगली आवाज़ हम लोग सुनेंगे लीलावती गुरु प्रसाद जी सबको मेरा नमस्कार है लीनावती जी आप बताइए गुरु प्रसाद जी के साथ आपका जो रिश्ता जुड़ा है, वो कैसे आप फील करते है? देना वो साथ भी साथ भी है है। ना उनका। अभी तक उन्होंने जो आपके साथ इंटरव्यू हो गया वो सब मेरा सहमत है उनके साथ हाँ, हाँ। और मेरा भी वही कहना है की साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी भी साथ में जाना चाहिए दोनों पैरेलल चीज हैं। तो चारे, चारे। दोनों रहेगा तो एक दूसरे के साथ जैसे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ, <laughs> क्या बात? साइन -साइन भी साथ में, में तो बहुत अच्छी बात आपने बताया लीलावती जी मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं एंड वो दोनों चीजें करने के लिए अब प्रेरित हो चुके हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और एक बात पूछना चाहूंगा आप आपके फैमिली में कौन कौन है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को हाँ, मेरे फैमिली में, में मेरा मेरा पति गुरप्रसाद जी जी और मेरा एक बेटी है और वो भी पीएचडी कर रही है कनाडा अच्छा, में क्या बात है हाँ, और एक बेटा है वो टेंटैंड में पढ़ रहा है हमारे इतना ही फैमिली है पुणे में ओरिजिनली वी आर फ्राम बैंगलोर अच्छा अच्छा अच्छा इधर ऐसे हमें मालूम पड़ा कि ऐसा इधर दादी जी का सेंटेनरी सेलिब्रेशन है करके अरुण भाई और शैला दीदी की वजह से तो हम लोग भी पहले सोचे वैसे हम लोग दूसरा भजन घर में वगैरह पूजा वगैरह सब करते हैं इतना डीपली हम जाकर देखेंगे कैसे रहेगा करके हम लोग आए हैं आने के बाद इतना अच्छा लगा कि ईच एंड एवरी मोमेंट वी आर से चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने सुना और यहाँ कैंपस में आने के बाद यहाँ का जो वातावरण आपने देखा आप यहाँ से जब जाएंगे कल या परसों जाएंगे तो आप क्या स्टार्ट करेंगे न्यू थिंग्स इन योर लाइफ न्यू थिंग पहले मुझे जो भी मिलेंगे तो मेरा सहेलिया सभी पूछेंगे मैडम आप कहाँ गए थे तो मैंने पहले बोला तो मैं उधर गई थी और उधर से मुझे इतना अच्छा ये रिलैक्सेशन मिला और बहुत सारे लोगों को मुझे देखने को मिला बड़े बड़े हस्तियाँ भी आए हुए थे उसको देखने को मिला हाँ और इधर का मौसम कैसे है और इधर का रहन सहन और ब्रह्मकुमारीस कैसे सेवा करते हैं इधर वो सब देखकर हमें भी इधर ऐसे ही कुछ तो करेंगे हमारा भी एक सोसाइटी है जी जी। तो लेडीज भी ऐसे ही सभी लोगों के साथ पेशा करो ऐसा बताओ बताने का कब है? जाकर मैं बताऊँगी ऐसा मुझे ऐसे लग रहा है <laughs> क्या बात मैं कब पुनः वापस जाऊँगी और मेरा सहेली को इधर का अनुभव मैं कब बताऊँगी ऐसा मुझे लग रहा है लीला जी बहुत अच्छा लगा आपको जो खुशी यहाँ से मिली है एंड उस खुशी को आप अपने सहेलियों के साथ अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहती हैं अपने सोसाइटी में इस तरह का एक वातावरण निर्मित हो ऐसी आपकी सुंदर कल्पना है बहुत जी. अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब गुरु प्रसाद जी मुझे बताइए कि परिवार है बच्चे हैं समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो आता ही है संघर्ष का वो समय में क्या टेक्निक यूज़ करते हैं क्या आप गीत सुनते हैं या कुछ बुक्स पढ़ते हैं आपका उस समय का क्या अनुभव है संघर्ष से निपटने के लिए स्परिचुअलिटी काम आता है ज्ञान और मेडिटेशन यही काम आता है आ, मन शांत होने से आप कैसा ही कैसा ही, आ, कैसा ही आपको समस्या हो उसका सामना हम कर सकते हैं अब मन शांत नहीं है हम गलत डिसीजन ले सकते हैं आ, मेरा मानना ये है आ, पहले एक हम करना चाहिए संघर्ष का समय में थोड़ा शांति बनाए रखना है मन को थोड़ा समय देना चाहिए शांत होने के लिए और ये सब पॉसिबल है आ, प्रभु को याद करना है और बिलीव करना है भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा और थोड़ा मन को शांत थोड़ा मेडिटेशन थोड़ा डीप ब्रीथिंग करके मन को शांत पहले करना है बाद में जो भी समस्या है उसका हल निकलेगा ही क्या वो, वो, ये स्पिरिचुअलिटी गिव्स द इनर स्ट्रेंथ वो अंदर का आध्यात्मिक शक्ति प्रदान, आ, करता है। प्रदान करता है उसे हम कोई संघर्ष का स्थिति हम सामना कर सकते हैं डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताया दोस्तों आप सुन रहे हैं तो ये एक बहुत ही की मैं आपके पास चाबी आ गई है डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि संघर्ष के समय में आप संघर्ष करते मत जाइए बस एक ब्रेकअप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए मजे आप अपने आप को शांत कर लीजिए वातावरण को शांत बनाइए आप डीप साइलेंस का जब अनुभव करेंगे गहरे सांसों को लेंगे अपने ब्रीथिंग को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और थोड़ा सा डीप साइलेंस का अनुभव करते हैं कहते हैं शांति में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो हमारे मन को मिलता है और उससे हमारे सारे जो सिचुएशन है उसको बदलने की ताकत हमें प्राप्त होती है क्योंकि हमारे पास संघर्ष का समय इसलिए आता है क्योंकि हमारी शक्ति खत्म हो गई होती है और जब हम संघर्ष के समय अपनी शक्ति को रिगेन करते हैं फिर से हम जमा कर लेते हैं तो फिर से संघर्ष में संघर्ष को लड़ने के लिए ताकत आ जाती है ना बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण इस तरह का प्रयोग करके अपने संघर्ष के समय को विनर के रूप में एक विक्ट्री प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये सबके लिए लागू होता है जो भी मनुष्य संघर्ष करता है अगर वो शांति का अनुभव करके फिर संघर्ष में उतरता है तो वो विक्ट्री प्राप्त करता है और ये बहुत ही अच्छी बात हमारे इस डिस्कशन में शेयर हुआ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि इतनी अच्छी गहरी बातें डॉक्टर साहब के साथ बातें करते हुए हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और डॉक्टर साहब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर चलेंगे आगे जाकर वो इस तरह के काम करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और डॉक्टर साहब जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए छोटा सा मैसेज कोट कीजिए आप मैं इतना ही कहूँगा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर मत कीजिए उसका साथ में चलना है और ऐसा ही आप आध्यात्मक शक्ति का भी समझिए ब्रह्मा जैसा एक बहुत ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन हमारा पास है ये भारत का पूरा विश्व के लिए देन है और हम सब लोग भारतवासी स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस गुरु प्रसाद जी आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो, मदुबन, रेडियो मदुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए